रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक दूसरा भाग की शुरुआत में जहाजों का उद्गम लगभग अरदेसर खरसेद जी के जन्म के समय ही हुआ लेकिन उनकी रुचि जहाज निर्माण में कम और भाव चलित मशीनों में ज्यादा थी जल्द ही एक हार्स पावर के इंजन का निर्माण कर उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया एक छोटे फव्वारे के लिए कुएं से पानी खींचने हेतु इसे लगाया गया यह भारत में बना पहला इंजन था अठारह में ने इंग्लैंड से दस हार्स पावर का एक समुद्री इंजन मंगाया और उसे इंडस नाम के जहाज में लगाया। अक्टूबर में उन्हें माजगांव बंदरगाह में सहायक निर्माता बनाया गया अरदेसर खरसेदी ने अपने घर पर एक छोटी ढलाईशाला स्थापित की यहाँ वे जहाजों के लिए लोहे की थे। उनका अगला करिश्मा था गैस से जलने वाली बत्ती 1844 तक उन्होंने माज स्थित अपने बंगले और बगीचे को गैस की बत्तियों से रोशन कर लिया था जल्द ही उन्हें नवनिर्मित इंस्टीट्यूट में विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं लेने के लिए बुलाया गया। उन्होंने वहा भारतीय छात्रों को यात्रिकी और रासायनिक विज्ञान सिखाया तीन साल बाद वे इंग्लैंड की सोसाइटी के सदस्य चुने गए। जल्द ही जी ने एक साल इंग्लैंड में का निर्णय लिया। वहा वे समुद्री जहाजों में लगने वाले भाग के इंजनों की नवीनतम जानकारी हासिल करना चाहते थे इस यात्रा में वे अपने नौकरों को भी साथ ले गए क्योंकि वे केवल पारसियों के हाथ का पका खाना ही खाते थे। धार्मिक मामलों में खरसेद जी घोर रूढ़िवादी थे। इंग्लैंड में अगर कोई युवा पारसी पारंपरिक पारसी टॉप नहीं पहनता था तो उन्हें एहबात आपत्तिजनक लगती थी उन्हें इंग्लैंड की संसद के हाउस ऑफ कॉम की एक समिति की एक बैठक में आमंत्रित किया गया। व्यस्त रहने के बावजूद खरसेद जी लंदन से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए इंग्लैंड की शाही टकसाल उन्हें बम्बई की टकसाल की तुलना में कहीं गई गुजरी लगी और बंबई से प्रतिकूल तुलना करते हुए उन्होंने लंदन की की की गंदी सड़कों की आलोचना की। परंतु रूप से खरसे जी का यह दौरा बहुत सफल रहा वे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस जैसी नामी गिरा ब्रिटिश संस्थाओं के सदस्य भी बना दिए गए वापस लौटने पर करसट जी की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के बम्बई स्थित कारखाने और ढलाई सेना में मुख्य अभियंता और निरीक्षक के पद पर हुई उनकी तनख्वाह अब छह सौ रूपये महीना थी जो उनकी पहले की तनखवाही से सात गुना से भी ज्यादा थी